रामकृष्ण लीला प्रसंग यवन के प्रारंभ में गदाधर की चित्र विद्या तथा मूर्ति निर्माण में उन्नति संकीर्तन तथा नाटक में गदाधर का अधिक समय व्यतीत होने का कारण चित्र विद्या में वह अधिक अग्रसर नहीं हो सका फिर भी ऐसा सुना जाता है कि गौरहाटी नामक ग्राम में छोटी बहन श्रीमती सर्वमंगला को बालक उस समय एक दिन देखने गया था एवं घर में प्रविष्ट होते ही उसने देखा कि बहन प्रसन्नता के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही है यह देखकर उसके कुछ दिन बाद उसने अपनी बहन तथा उसके पतिदेव का उस अवस्था का एक चित्रांकन किया था हमने सुना है कि परिवार के सभी लोग उस चित्र की दोनों मूर्तियों के साथ श्रीमती सर्वमंगला तथा उसके पतिदेव के अत्यंत सादृश्य को देखकर परम विस्मित हुए थे देव देवियों की मूर्ति निर्माण करने में गदाधर विशेष दक्ष हो गया था उसका धार्मिक स्वभाव उन मूर्तियों का निर्माण कर अपने साथियों को लेकर उनका यथाविधि पूजन करने के निमित्त बहुधा उसे प्रेरित करता था अस्तुपाठशशाला छोड़ने के उपरांत अपने हृदय की प्रेरणानुसार गदाधर पूर्वोक्त कार्यों में संलग्न रहकर घर के कार्यों में चंद्रा देवी की सहायता करता हुआ समय बिताने लगा मातृहीन शिशु अक्षय भी उसके हृदय पर अपना अधिकार जमा कर प्राय उसको अपने समीप आबद्ध कर रखता था चंद्रा देवी को घर के कामकाज करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त शिशु को गोद में लेना तथा उसे नाना प्रकार से खेल कूद में भुला रखना उस समय उसके नित्य कर्मों का एक अंग सा बन गया था इस प्रकार तीन वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो जाने पर गदाधर क्रमशः सत्रह वर्ष की आयु में प्रविष्ट हुआ इन तीन वर्ष के परिश्रम के फलस्वरूप श्री राम जी की कलकत्ते की संस्कृत पाठशाला में छात्र संख्या की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप पहले की अपेक्षा उन्हें अधिक अर्थोपार्जन करने में सुविधा प्राप्त हुई कलकत्ते में अधिकांश समय व्यतीत करने पर भी श्री राम कुमार जी वर्ष में एक बार कुछ दिन के लिए कांवरपुक आकर अपने जनने तथा भाइयों की देखभाल किया करते थे उस समय पढ़ने लिखने में गदाधर की उदासीनता को देखकर वे चिंतित हुए वह किस तरह अपना समय बिताया करता है विशेष रूप से उन्होंने इसका पता लगाया और अपनी माता तथा मध्यम भाई रामेश्वर से परामर्श कर उसे कलकत्ते में अपने समीप रखना ही उचित समझा। वहां छात्र संख्या वृद्धि के साथ ही साथ संस्कृत पाठशाला के अन्यान्य कार्य भी बढ़ चुके थे इसलिए उन कार्यों की सहायता के निमित्त एक व्यक्ति की आवश्यकता भी वे अनुभव कर रहे थे अतः यह निश्चित हुआ कि गदाधर कलकत्ते में रहकर उन विषयों में कुछ कुछ सहायता प्रदान करेगा तथा अन्यन्या छात्रों की तरह उनसे पढ़ता भी रहेगा गदाधर से उक्त वास्तव तो उक्त प्रस्ताव करने पर जब उसे यह विदित हुआ कि अपने तुल्य अग्रज के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है तब उसने कलकत्ता जाने में कुछ भी आपत्ति नहीं की अतः शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में श्री राम कुमार जी तथा गदाधर श्री रघुवीर को प्रणाम कर चंद्रा देवी के चरण रज को मस्तक पर धारण कर कलकत्ते के लिए रवाना हुए कामारपुकुर में जो आनंद का स्रोत बह रहा था कुछ दिन के लिए अवरुद्ध हो गया श्रीमती चंद्रा देवी तथा गदाधर के प्रति अनुरक्त अन्यान्य नरनारी मधुर स्मृति तथा उन्नति के चिंतन में निमग्न रहकर किसी प्रकार समय बिताने लगे कलकत्ता आने के पश्चात श्री गदाधर ने जो अलौकिक आचरण किए थे उनका विवरण पाठक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के साधक भाव नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध देख पाएंगे श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का पूर्व पूर्ववृत्तान तथा बाल जीवन पर्व संपूर्ण हुआ